अध्याय तीन महल की परछाइयाँ और पहला सामना राघव उस घने रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था जंगल अब और भी घना हो गया था इतना कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी चारों तरफ पेड़ों की ऊंची-ऊंची दीवारें थीं, और हवा में एक अजीब सी नमी और पत्तों की सड़ी हुई खुशबू फैली हुई थी उसे लग रहा था जैसे हर पत्ता हर डाली उसे घूर रही है और पेड़ों की परछाइयाँ किसी भयानक आकार में बदल रही है उसकी धड़कने तेज थी पर दर से नहीं बल्कि उत्सुकता से हर कदम के साथ उस पुराने महल का राज और करीब आता जा रहा था चिट्टी में बने निशान अभी भी उसके दिमाग में थे जैसे कोई पुराना नक्शा उसे रास्ता दिखा रहा हो तभी पत्तों के बीच से एक बहुत ही धीमी परती की आवाज आई जैसे कोई फुसफुसा रहा हो राघव एकदम रुका सांस रोककर चारों तरफ देखा कुछ नहीं था उसे लगा शायद ये उसके दिमाग का वहम है या जंगल की अजीब आवाजें लेकिन थोड़ी ही दूर चलने पर उसे एक पुरानी टूटी हुई दीवार दिखाई दी उस पर काई जमी हुई थी और कुछ हिस्से तो बिल्कुल दह चुके थे ये दीवार किसी महल की बाउंड्री वॉल जैसी लग रही थी राघव का दिल जोर से धड़का वो समझ गया वो भूत महल के बाहरी हिस्से तक पहुंच गया था जैसे ही उसने उस टूटी दीवार को पार किया माहौल और बदल गया पेड़ों की घंघोर छाओं के बीच कुछ दूरी पर उसे एक विशाल अंधेरी इमारत की परछाई नजर आई वो ही था भूत महल महल की छतें टूट चुकी थी दीवारें जगह जगह से दरक गई थी और कुछ खिड़कियां तो ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने उनकी आंखें नोच ली हो महल के चारों तरफ सूखे हुए झाड़ और जंगली घास होगी थी जो उसकी खौफनाक सूरत को और बढ़ा रही थी एक अजीब सी निस्त्धता उस जगह पर छाई हुई थी मानो सदियों से वहाँ कोई आवाज न आई हो राघव धीरे धीरे महल की ओर बढ़ा उसके कदम जमीन पर सूखे पत्तों को कुचलते हुए एक अजीब सी आवाज कर रहे थे जो सन्नाटे में बहुत तेजी से गूंज रही थी महल का मुख्य दरवाजा जो कभी शानदार रहा होगा अब आधा टूटा हुआ था और लकड़ी की पुरानी नक्काशी पर मकड़ी के जाले और धूल जमी थी दरवाजे के ऊपर पत्थर पर एक अजीब सा निशान बना था बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा उस चिट्ठी में था राघव ने अपनी जेब से चिट्ठी निकाली और निशान से मिलाया हाँ ये वही निशान था चिट्ठी उसे यही तक लाई थी महल के अंदर भुसते ही एक ठंडी सीलन भरी हवा का झोंका आया जिसने राघव को अंदर तक कप दिया अंदर बिल्कुल अंधेरा था सिर्फ कुछ टूटी खिड़कियों से हल्की फुल की रोशनी अंदर आ रही थी जो जमीन पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी हॉल बहुत बड़ा था पर खाली दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी की थी जो समय के साथ इतनी खराब हो चुकी थी कि कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था छत से कहीं कहीं पानी टपकने की आवाज आ रही थी टप टप टप जो उस खामोशी को और डरावना बना रही थी राघव ने अपनी हिम्मत बटोरी और अंदर की तरफ बढ़ा उसे पता था कि डरना नहीं है उसे सिर्फ सच ढूंढना है वह हर कमरे में झांक रहा था कुछ कमरों में पुराना फर्नीचर पड़ा था जो धूल की मोटी परत में धका था किसी कमरे में बच्चों के खिलौने बिखरे थे जो अब मिट्टी बन चुके थे इन कमरों को देखकर लगता था कि कभी यहाँ जिंदगी थी लोग रहते थे तभी राघव को एक हल्की सी आहट सुनाई दी बिल्कुल पास से जैसे कोई उसके पीछे ही खड़ा हो राघव ने फौरन पलट देखा पर वहाँ कोई नहीं था उसका दिल जोर से धड़का इस बार ये वह नहीं था आवाज़ बिल्कुल साफ थी उसने अपनी आँखें पतली की और अंधेरे में देखने की कोशिश की और तभी उसे कोने में जहाँ रोशनी कम थी एक धुंधली सी आकृति नजर आई एक पल के लिए राघव को लगा कि ये कोई परछाई है लेकिन अगले ही पल वो आकृति हिली वो एक इंसान जैसी दिख रही थी पर इतनी धुंधली और पारदर्शी कि उसे समझना मुश्किल था आकृति ने धीरे धीरे हाथ उठाया और महल के एक और अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया राघव के रोंगटे खड़े हो गए क्या ये वही था जिसके बारे में गाँव वाले बात करते थे क्या भूत महल का सच यही था आकृति वही खड़ी रही कुछ नहीं बोली बस इशारा करती रही राघव के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे ये क्या है क्या ये उसे कोई रास्ता दिखा रहा है या कोई खतरा है वह जानता था कि अब उसे और सावधान रहना होगा ये जगह सिर्फ पुरानी कहानियों का ढेर नहीं थी बल्कि यहाँ कुछ ऐसा था जो उसकी कल्पना से भी परे था उसने एक गहरी सांस ली और उस आकृति की तरफ बढ़ा जहाँ वह इशारा कर रही थी भूत महल अब उसे अपनी गहराई में खींच रहा था और राघव को नहीं पता था की अगली आहट क्या लेकर आएगी